बड़े बुढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था उसे दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मरती हो वैश्वान जी कहते हैं श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर गांधी चुप रह गई फिर धर्म को जानने वाले राजा श्री ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज से कहा इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ युधिटिर ने कहा महाराज इस युद्ध में एक अरब करोड़ बीस हजार वीर मारे गए हैं इनके सिवा चौदह हजार योद्धा अज्ञात हैं और दस हजार एक सौ पैंसठ वीरों का और भी पता नहीं है ने कहा महाबाहू मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूं इसलिए यह तो बताओ उन सबकी क्या गति हुई है युधिष्टिर बोले महाराज जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्षपूर्वक होमा है वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं जो यह सोच कर कि एक दिन मरना तो है ही इसलिए लड़कर ही मर जाओ हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं वे गंधर्व के साथ जा मिले हैं और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं ये यक्षों के लोक में गए हैं किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई इस प्रकार छात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं इस विषय में तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है इसके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्धभूमि के भीतर मार दिए गए हैं वे उत्तर उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे ऋत्राक्ष ने पूछा बेटा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिसे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ युधिष्ठिर बोले पिछले दिनों में पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था उस समय मुझे देवर्षि लोमस जी के दर्शन हुए थे उन्होंने उन्हीं से मुझे यह बात अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी नृतराज ने कहा युधिष्ठिर यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत्ता करार लोगे इनके अनेकों ऐसे इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार करने वाला ही कोई रहा होगा भैया यहाँ से बहुतों के अंत्येष्ट कर्म करने हैं हम किस किस का करें राजा धित्राष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंतीनंदन युधिष्ठिन ने कौरों के पुरोहित सुधर्मा और सपने पुरोहित कैवल्य धम्म को तथा संजय विदुर युष इंद्रसेन आदि सेवक और सब सार्थियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधिपूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग बंदन चंदन अगर काष्ठ घी तेल सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए उन्होंने फूटे हुए रथ और टूटे हुए रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए फिर बड़ी तत्परता से तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म करना कराया। राजा भाई, राजा दुर्योधन उनके निन्यानवे अभिमन्यु शासन के पुत्र लक्ष्मण धृष्ट केतु बृहंत सोमदत्त सैकुल संजय वीर राजा छेम धन धनवा विराट द्रुपद शिखंडी धृष्ट युधाम कौशलराज द्रौपदी के पुत्र शकुनि, अचल विषक भगरथ कर्ण कर्ण के पुत्र केके राज, के के राजोत्क अरंबुस और जड़संध इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए किन्हीं के लिए साम गान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ उस रात्रि में शाम ग की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा शुभकर्म बड़ा कष्ट हुआ इसके बाद वहाँ अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे उन सबकी हजारों ढेरिया कराकर उन्हें विदुर जी ने धीम, धीमे भींगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुलराज युद्ध महाराज धित्राष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले